श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंद परवार हमारे प्रियतम के प्यारे सखा जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो अवश्य ही हमारे प्रियतम ने बनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा प्रिय भ्रमर तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है हमसे जो चाहो सो मांग लो अच्छा तुम सच बताओ क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है हम तो उनके पास जा चुकी हैं परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या प्यारे भ्रमर उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना? तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौट मधुपुरी में अब सुख से तो है ना क्या वे कभी नंद बाबा यशोदा रानी यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चल चलाते हैं प्यारे भ्रमर हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी उनके लिए तड़प रही थीं उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वता दे सांत्वना देते हुए जिस प्रकार कहा उद्धव जी ने कहा अहो गोपियों तुम कृतकृत्य क्रित हो तुम्हारा जीवन सफल है देवियों तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन, ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो यही प्रयत्न किया जाता है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो सबके परम पति हैं पति के रूप में वर्ण किया है महाभाग्यवती गोपियों भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है कल्याणियों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 उन्हीं के इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं वैसे ही मैं मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वो मुझ में हैं, मैं उनमें हूं। और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं बन भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ पालता हूँ और समेट लेता हूँ आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जल प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते माया की तीन वृत्तियाँ हैं सुषुप्ति स्वप्न और जागृत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 इस प्रकार जगत के स्वापनिक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में ही पहुँचती हैं उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास योग साधन आत्मा नात्मा विवेक आत्म विवेक त्याग तपस्या इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होती है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 मेरे पास रखो क्योंकि स्त्रियों और प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रेतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आँखों के सामने पास रहने वाले प्रेतम में नहीं लगता अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगी तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी कल्याणियों जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी उस समय जो गोपियाँ स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गई मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी तुम्हें भी मैं मिलूँगा अवश्य निराश होने का कोई बात नहीं है श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा गोपियों ने कहा उद्धव जी यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों को साथ के साथ मारा गया यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं किंतु उद्धव जी एक बात आप हमें बतलाइए जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमारे प्यार करते थे वे भी हमसे प्यार करते थे उसी प्रकार मथुरा के स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं तब तक दूसरी गोपी बोली बोल उठी अरी सखी हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं सभी श्रेष्ठ स्त्रियॉँ उनसे प्यार करती हैं फिर भला जब नगर की स्त्रियॉँ उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी तब वे उन पर क्यों न रिजेंगे दूसरी गोपियाँ बोलीं साधो आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं तब क्या कभी प्रसंगवश हम गमार ग्वालिनों की भी याद करते हैं कुछ गोपियों ने कहा उद्धव जी क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमिदनी तथा तो कुंद के पुष्प खिले हुए थे चारों ओर चांदनी छिटक रही थी